भाई और बहनों एक बहन ने कल मुझको खत लिखा तो वो खत मुझको जब मैं यह से यहा जवाब तो उस कुछ नहीं दे सकता था मैंने कहा कि वो भर लूंगा और पीछे उसका उत्तर मैं दे दूंगा उसमें वो लिखती है कि मैं कुछ न कुछ सेवा करना चाहती हूँ और उनके पति देव भी सेवा करना चाहते हैं <coughs> लेकिन हमको कोई बताता नहीं है क्या सेवा करें ये प्रश्न बहुत लोग करते लेकिन मैंने ऐसे प्रश्न का एक ही जवाब दिया है हुकूमत का क्षेत्र सत्ता का क्षेत्र वो तो बहुत छोटा रहता है सेवा का क्षेत्र बहुत बड़ा रहता है जितनी चौड़ी लंबी पृथ्वी है इतना क्षेत्र सेवा का लंबा और चौड़ा पड़ा है तो इसमें किसी को पूछने की गुंजाइश नहीं रहती है जो सेवा करना चाहते हैं वो करें क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र पड़ा है लेकिन हम ऐसे पंगू बन गए हैं कि हमको किसी को बताना पड़ता है अभी यहाँ आज तो शिवा का क्षेत्र इतना बड़ा है कि जितने मिल वो करना ही तो के तो ये कहूंगा आखिर में दिल्ली कोई स्वच्छता के लिए मशहूर शहर नहीं है को मैं तो अच्छी तरह से जानता हूं। उसमें इतनी कैंप हमारी पड़ी है ये कौन ने उसको सताते हैं सताना है तो इतना तो कौन को मैं सताना चाहता हूँ गोलमाल हो जाता है क्या सताना था लेकिन हाँ आप तो खुद मुखियार हैं तो सजा सकते हैं। तो वो या आज शिविर पड़ी है उस सब में इतनी भारी गंदगी पड़ी है कि उसका बयान देना बड़ी मुसीबत की बात है ऐसे ही जिससे खून खराबी हो गई है वहाँ भी बस ऐसे ही पड़ा है दिल्ली म्यूनिसपालिटी को कभी मशहूर नहीं रही है कि दिल्ली शहर को म्यूनिसपाली ने अपना लिया और उसको एक ऐसा साफ सुथरा रखा कि दुनिया में सब लोग आकर देखें कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहे सफाई लोगों का मकान साफ लोगों का पैखाना साफ लोगों का देखने का सोने का शब्द साफ गलियाँ साफ और ऐसे ही लोगों का दिल भी साफ तो किसी को अगर दुनिया भर में नमूना देखना है तो दिल्ली है ऐसा म्यूनसिपलिटी ने बनाया नहीं मैं तो काफ़ी दिल्ली में रहा हूँ इतने कमिश्नर हो गए कमिश्नर बन गए अंग्रेजी सल्टनट के जमाने में वो नहीं कर सके और वो जो कमिश्नर थे उनको मैं मिला था विषय उन लोग पंद्रह के साल की साथ शायद बात है और उनको मैंने सुनाया कि आपने इस और कभी तोज्जो दी है तो बचे उसने कुछ कह दिया वो मैं क्या आपको समझना चाहता था तो कुछ दूसरा काम न मिल सके तो मैं कहूँगा इतना काम तो है कि हो सकता है कि वो कैंपों में न जा सके बड़ा कोई न दे तो भी एक जगह पे हमने कुछ भी सफाई कर ली तो उसका असर सारे बेडी शहर पर पड़ता ही ऐसा मानना चाहिए ऐसा नहीं है कि सब साफ रखें तो हम भी साफ रखेंगे तो कभी साफ हो नहीं सकता लेकिन ऐसा मानकर हर एक आदमी बैठे कि हम अगर साफ रखें अपना मकान को अपना अपना देह को अपना आत्मा को तो पीछे सब साफ ही रखें और उसका नतीजा ये आता है कैसे वो बताने की जरूरत नहीं रहेगी इसलिए मैं कहूँगा जो तो बहन पूछ है ऐसे सबको कि अगर आप ये सचमुच सेवा करना चाहते हैं सेवा भाव से नाम के लिए नहीं और सेवा ही करने के लिए तो इसे आपके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र सिर्फ मिली नहीं पड़ा मुझको कोई बताने की आवश्यकता नहीं और अगर ये कर सके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 तो लिखते के हमको तो ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान के, के लोग तो बड़े अच्छे और वहां हिंदू मुसलमान सब मिलजुल कर ही रहते हैं ये तार है वो मुसलमान भाई का है तो अभी हिंदुस्तान में क्या हो गया है हिंदू मुसलमान एक दूसरों के साथ बैठ नहीं सकते हैं एक दूसरों के साथ झगड़ते हैं एक दूसरों को काटते हैं ऐसा कि जैसे वो जंगली पशु बन गए हैं तो वो पिछले मुझको लिखते हैं कि मेरी उम्मीद है कि वो काम लिए तो तुम बैठे हैं तो उसमें को कामयाबी मिल जाएगी तो बिचारे लिखते हैं उनको क्या पता कि हम आज कैसे बन गए मैं आज चला गया था। सब दिल्ली के बड़े बड़े शहरी लोग थे उनको मिलने के लिए शायद 200 सौ 250 हो सके और वो बाबा रजिकृष्ण साहेब के वहां नहीं था लेकिन पंडित जी के लिए था लेकिन पंडित जी ने उनको कहला दिया कि मुस्को तो माफ करो आप क्यों की मेरे पास तो खान साहेब आ गए हैं उनके साथ तो मशवरा करना है वही काम के लिए इसलिए मेरा साला दिन वहां चला जाएगा और चार बजे मुझको वर्किंग कमिटी में जाना है पांच बजे कैबिनेट में तो एक मिनट रही नहीं है तो मेरे पास है <coughs> कि इतने लोगों को निमंत्रण दे दिया है तो कुछ कुछ उनको कहना तो चाहिए तो आ सकते हैं तो आ जाओ और वर्किंग कमेटी तो ठीक तो दो बजे ढाई बजे लेकिन पीछे चार बजे का हुआ क्योंकि जवाहरलाल जी को वाकाम था तो तो और ये बजे की बात है तो मैं उसको ले जाओ और चार बजे वापिस लाओ तो अच्छा तो वहाँ चला गया वहाँ तो क्या बात हुई मैंने पूछा उनको कोई बहस नहीं करना चाहता आप कोई सवाल मुझको पूछे तो उस सवाल भी दूंगा और कुछ थ्री बड़ है उसके प्रमुख है याद है? भूल गया माफ करेंगे वो भूल गया हूं तो उन्होंने पूछा लेकिन पूछने में सारी सारा एक व्याख्यान दीजिए दिया तो मैंने उनको थोड़ा सुना है क्योंकि मैंने कहा था कि सवाल ही पूछो और हर सवाल के साथ व्याख्यान करोगे तो किसे मैं क्या करूंगा और आखिर में मुझको यहाँ से आधे घंटे में तो आपको रवाना करना होगा तो सवाल पूछोगे मैं थोड़ा थोड़ा जवाब दे लूँगा तो हम काफ़ी काम कर लेंगे और अच्छा और मैं बेस्ट नहीं कर तो उन्होंने कुछ बहस कर दिया और पैसे सवाल पूछा तो मैंने उनको सुनाया बड़े थे लेकिन मोहब्बत से सुनाता है आदमी तो पैसे छोटा है बड़ों को सुनाता है तो भी वो बड़े उसकी बर्दाश्त करते थे तो मैंने तो बहुत मोहब्बत से कहा हंस के कहा तो उन्होंने उनको कोई गुस्सा नहीं आया और पीछे उनका सवाल था वो अच्छा नहीं सवाल तो ये था के हम तैयार पड़े हैं दिल्ली के जो हिंदू हैं सिख पड़े हैं वो मुसलमान को अपनाना चाहते हैं भाई भाई करके उनको तो रखना चाहते हैं थी कि वो लोग एक तो अपनी वफादारी यूनियन के प्रति सच्चे दिल से जाहिर करते ठीक है सबको करना चाहिए जो यूनियन में रहना चाहता है पिछले मैं हूं या तो आप हैं या तो कोई भी हो वो कोई थोड़ी मुसलमानों के लिए सब के लिए करा तो वो तो अच्छी बात थी और दूसरी शर्त कि उनके पास काफी असला पड़ा है पुलिस ने कुछ पुल हाथ कर लिए है क्योंकि सब नहीं आए हैं पर जब पुलिस की तहकीकात चलते उसके जरिए से आते हैं तो सब मिलने वाले नहीं तो वो अगर साफ डील हो गए हिंदुस्तान के साथ लड़ना नहीं है नदी के नाम से या तो किसी के नाम से लड़ी, तो लड़ सकते हैं एक हिंदुस्तान के लिए वो तो लड़ना पड़े तो को कोई मुसलमान ताकत है तो उसके सामने भी लड़ना चाहिए कोई हिंदू ताकत पड़ी है और और जे, जे, जे, के ये यूनियन है। के हैं वफादार तो उनको लड़ना पड़ेगा खिस्ती है अभी ख्रिस्ती तो बेचारे थोड़े हैं और कोई खिस्तियों के साथ यूनियन की लड़ाई छिड़ गए तो वो खिस्तीयों को अगर वो वफादार हैं तो लड़ना होगा तो ठीक तो है असला दे देना चाहिए उसमें भी कोई शिकायत नहीं हो सकती है और अगर शरीफ है उसको लड़ना तो नहीं है हिंदुस्तान का सामना नहीं करना है नहीं तो वफादारी क्या चीज है तो उनको असला अपने आप दे देना चाहिए वो तो ठीक है लेकिन वो कैसे कहा गया था जो तो शेर था उसने कि क्यों कि वो तो इनकार नहीं कर सकते थे कि आज तो शायद पचास हजार के इससे ज्यादा मुसलमान कैंपों में पड़े हैं वो कहां से? वो तो दिल्ली में से हम निकाल दिए हैं उसको कुछ कुछ मुसलमानों की कत्ल कर दी को डरा दिया और कहा कि यहाँ से भागो तो पिछले कैसा भी बहादुर आदमी हो लेकिन मौत तो कोई पसंद नहीं करता है और कोई तजारत करना चाहता है कोई कुछ करना चाहता है तो पैसे कहें चलो हम जिंदा तो रहेंगे यहाँ से भागो भागे भागकर कर कहाँ जाए तो पीछे वो वो बना दी दी है उन्होंने ये ये पुराना किताब है हमारे कबीर कबर, कबर नजदीक जो बगीचा है उसमें पड़े ही उन पर पानी आता है सब कुछ होता है पूरी डॉक्टरी मदद नहीं मिल सकती है ये डॉक्टर नायर मुस्को करती है चार घंटा उनको दे देती है तो वहां तो पिछले गर्भवती भी काफी छुट्टियां पड़ी है तो उसको बच्चे पैदा करना है तो उसके लिए कुछ तो चाहिए इंतजाम कुछ नर्सिंग चाहिए कुछ दवा चाहिए वो सब चाहिए वो तो कुछ नहीं आस्ते आस्ते हो रहा है तो ऐसी हालत में पड़े हैं क्यों बड़े रहे तो वो कहते हैं उसका जो जो मनी निकालता हूँ कि हाँ उनको निकाल तो दिए उसमें हमने कोई बुरा नहीं किया और लेकिन उसको वापिस लाना चाहिए वो कहते वापिस भी ला सकते हैं कब कि जब वो सी साफ हो जाए तब वापिस भी ला सकते हैं कब कि जब वो दो साफ हो जाए तब ये शर्त तब लगती है नहीं तो यू तो कहें कि सारा हिंदुस्तान के लिए है और हिंदुस्तान के लोग अपने अपने घरों में बैठे और आराम से पढ़े कोई तो तो कहने की बात नहीं ले जाती तो इसे मैंने उनको कहा ये आप कहते हैं तो ठीक लेकिन मान लिया कि वो वफादार भी नहीं रहे, मान लिया कि वो असला भी नहीं देते दे हैं दे जब सिपाही पुलिस मिलिट्री खड़े हो जाते हैं डूब लेते हैं कि इसके घर में पड़ा है तो बिछ देखने आदमी से अगर चार करोड़ मुसलमान पड़े हैं साढ़े करोड़ उसमें एक करोड़ कहो एक लाख भी कहो वो अगर अपने घरों में छुपा कर असला रखते हैं तो वो कोई पुलिस को ही सबकी सब ले सकती है पुलिस वो अंग्लिश के जमाने में नहीं ले सकती तो हम क्या देने वाले थे तो वो तो वो ऐसी न बन सके बने तो वही अच्छी बात लेकिन न बने तो पीछे क्या उसका नतीजा ये होना चाहिए कि मुसलमानों को मारो उसके बच्चों को काटो बहनों को काटो और वो सब हम करते रहे अगर इस तरह से हम करते रहें तो उसका नतीजा क्या आगा वो तो आप देख लें तो मैंने कहा कि इसी कारण तो हम गिर गए हैं आज जब 15 अगस्त आजादी का दिन मनाया गया हम आजाद बन गए दो चार दिन के लिए तो हम सब भाई भाई होकर बने उस वक्त असला की बात नहीं निकली उस वक्त वफादारी की भी बात नहीं निकली कुछ नहीं बस हम भाई हैं भूल गए वो तो हम तो मानते हैं कि इसमें गुनहगार तो मशिमलीग थी तो वो दिल में तो कुछ बना तो था लेकिन ये एक आजादी का का एक तेज आ गया तो हम भूल गए कि कभी हम दुश्मन थे उन ज़रा मैंने कलकत्ता में तो देखा लेकिन सारे हिंदुस्तान भर में ऐसा हो गया लेकिन बाद में वो सब गुस्सा निकल आया उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो उसको काटना चाहिए दूसरा उसका इतिहास तो भरा है उसको छोड़ देता हूं तो काटा उसको निकाल दिया तो अभी क्या करें हम कि वो हम के साथ आप लोग शरत करें मैं करूं कि वो काम हमारा नहीं है लेकिन हमारे नाम से हमारे लिए जो हमारे माइंड में है जो so, हुकूमत चला रहे हैं उनको ये काम करना है वो कोई नहीं कहते हैं ऐसा नहीं है आप देख लें कल सरदार ने बहस की कल वो पंडित जी तो कई दिलों से बहस कर रहे उसमें ये सब चीज़ नहीं है ऐसा नहीं है और पीछे वो तो बहस में आती है लेकिन वो कोशिश भी कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं इसलिए तो थो थोड़े असला तो थो ले लिया तो ऐसी तो बात नहीं है लेकिन उनको दे दो तो अगर दे लेते और हम हम सियाने रह जाते तो उसका नतीजा क्या आने वाला था हम जो आज गिर गए एकदम ऊंचे चले गए आज हम नीचे आ गए वो हमको गिरने का नहीं लेने वाला था अभी तो हुआ ऐसा कि हम रोजमरोज तीस चीज चाहते हैं तो मैंने कहा कि वो दोनों शर्त को कायम रखो लेकिन उसके साथ एक तीसरी शर्त भी लगा दो तो पीछे आप आराम कर सकते हैं कि ये काम हमारा नहीं था हम कबूल करते हैं कि हम बेवकूफ बने हम मानते हैं कि मशीनरी ने पहली बेवकूफ की लेकिन एक आदमी घोड़े की सवारी करता है दूसरा भी सवारी करता है तो एक आदमी घोड़ा पर से उतर जाता है किसी कारण से, अपनी मूर्खाइ से तो क्या जो दूसरा घोड़े सवार है वो भी उतर जाए तो तो गिरना हुआ ना घोड़े पर जो बैठा है तो नीचे उतर जाता है तो गिरा ऐसे दूसरा भी उसको देखकर चलो वो गिरता है तो मैं भी गिर जाऊं तो होता तो यह है ना कि दोनों गिरते हैं और पीछे दोनों का नाश हो जाता है तो हम इतनी तो सब्र रख सकते थे कि नहीं हम वो वो उनके साथ मुकाबला नहीं करेंगे हम मुकाबला करेंगे किस चीज में जैसे मैंने बताया है कि वो जितना भलपन उसमें है उससे ज्यादा भलपन हम बता देंगे तो, तो दोनों चर्चे लेकिन इतनी दुष्टता उसमें है इतनी ही दुष्टता हम करेंगे तो दोनों गिरते हैं लेकिन ऐसा करें कि वो तो, तो ऐसा करते हैं तो करें उस चीज को हमारी हुकूमत है वो दुरुस्त कर दीजिए हमारी हुकूमत देख लीजिए कि हमारे कोई भी आदमी पाकिस्तान में पड़े शिथिल है हिंदू है ख्रिस्ती कोई भी वो माइनॉरिटी है तो उनकी देखभाल अगर पूरी नहीं होती है उनको काटते है, उनके लड़कियों को उठा जाते हैं उनका जायदाद ले लेते और जबरदस्ती से इस्लाम में लाते तो उसका जवाब ये हुकूमत हमारी लेंगी हम कौन जवाब देने वाले थे और हम जवाब देने की कोशिश करें अपने आप तो हम जाहिल बन जाते हैं तो हम कभी चाहे भी ये आजादी की एक बड़ी भारी निशानी है उस निशानी में हम बिल्कुल नापास साबित हुए इसलिए मैंने कहा कि ये जो सवाल है वो सवाल अच्छा नहीं और पीछे हुआ क्या उसका नतीजा मैंने मैं क्या बनाया कि वो जो सचमुच कातिल बने हैं हमारे में से वो कौन है वो तो मैं जानता नहीं हूं लेकिन है तो सही और कोई कोई इंतजाम से कर रहे हैं कि आज यहाँ इतना खून करो आज इतना करो यहाँ इतने मकान चला दो इतने मकान खाली करवा दो तो तो तो इस तरह से होता है कौन है वो करने वाले वो तो नहीं जाता लेकिन ऐसा होता है तो पीछे हम तो गिरते हैं इसलिए हमको कबूल कर लेना है वो तो हमारी बेवकूफी तो उस बेवकूफ़ी को हम निकाल देंगे और पीछे जितने पड़े हैं उसको लाएंगे और सल्तनत को हुकूमत को देख लेना है कि जितने लोगों को पाकिस्तान में ईजा हुई है जिन लोगों को तबाह कर लिया है उन लोगों सब को सबको मनत करके उनको बुलाना है अपनी जायदाद किसी के लाहौर में वो जायदाद उनको दे देनी है उनका मकान ले लिया है तो उसको वापस लेना है इतने बुलंद मैंने देखे हैं वो वो तालीमगा है लड़कियों की जो तालीम का इंतजाम लाहौर में रहा वो हिंदुस्तान में किसी जगह पे नहीं रहा लाहौर सबसे पहले दर्जे पर था वो लाहौर राज कहाँ है और उसमें कोई कोई कोई लाहौर की हुकूमत ने हिस्सा लिया है पैसे नहीं लिया क्योंकि पंजाब के लोग टकरे हैं बड़ा तिजा, तिजारत करने वाले हैं पैसे पैदा कर लेते हैं जल्दी बड़े बड़े बैंकर पड़े हैं तो वो लोग जैसे पैसा पैदा करने में होशियार है ऐसे ही होशियारों पैसा खर्चने पड़े वो सब मेरी आंखों के देखी हुई बात है तो उन्होंने इतने इतने मकाना बनाए इतने कॉलेज रखे। औरतों के लिए मर्दों के लिए और पीछे ऐसी आदिशान अस्पताल बनाई सब उन लोगों ने बनाई तो वो सब उनको वापस करना चाहिए ऐसा वो करें वो वो तो कोई लोग तो नहीं कर सके उसमें चायल बने लड़े सिख लड़े बूस लड़े किसी को मारा मर गए और अभी एक पचास माइल लंबा कैरेबन चल रहा है बेहाल पड़ा है ये हमने तो कर लिया दूसरा तो नहीं कर सके लेकिन हुकूमत के हाथ में रखो तो ऐसा बन नहीं सकता है वो मैंने बताया तो वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसा होना चाहिए तब पीछे जो मेरे पास ये तार आ गई है वो तार के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती लेकिन आप तो हंस सकते हैं वो तो बेचारे अपना अफसोस जाहिर करते हैं कि क्यों बन गए भाई भाई बनो हम तो, तो मुसलमान है ना हम नहीं चाहते हैं आप, आपस आपस में डरे इस्लाम में सिखाता नहीं है ऐसी बात है तो मैंने आपको कह दी कि आज दिन भर, दिन भर में मेरा क्या हाल हो गया हाँ इतना मैं कह दू आपको वहां में कर आया कि आप मेरी न माने नहीं माने तो नतीजा यही आ सकता है कि मैं उसका गवाह नहीं बन सकता मैं वो देखना नहीं चाहता हूँ मेरा इस, मेरी ऐसी उम्मीद रही है कि ईश्वर उसके पहले मुझको उठा जाएगा मेरा दिल में ही ऐसा अंगार बेला हो जाएगा कि अरे ये तुम देखकर क्या करेगा हिंदुस्तान की आजादी के लिए तुमने अपनी जान कुर्बान करने की कोशिश की जान तो नहीं चली गई लेकिन आजादी तो मिल गई लेकिन आजादी के साथ साथ ये तो वो वो नतीजा देखने के लिए तू जिंदा रहकर क्या करेगा तो मेरी तो ये दिन और रात ईश्वर के पास प्रार्थना ले तो मुझको तो यहां से जल्दी से उठा जा इस अंगार के अर्ख अगर नहीं तो मेरे हाथ में एक बकेट रख दे कि जिससे उस बकेट के मार्फत उस अंगार को मैं मिटा दू दो चीज आपको बताना चाहता हूँ और मैं हराम करता हूँ यहाँ एक अस्पताल है अस्पताल में तो, तो वो सलमान घायल हो सब तो मुसलमान ही थोड़े हिंदू भी हैं उसमें वो घायल हम कटल किसने करने की कोशिश की यहाँ छोली लगाई कुछ हुआ तो वो पड़े हैं मरीज अभी ऐसी कोई एक पार्टी पड़ी है भले कोई देहाज से आई तो उन्होंने बिल्कुल एक एक छापा मार दिया और वो जो उसका दरवाजा है वहां से नहीं लेकिन छोटी छोटी खिड़कियां रहती है ना उसमें से घुसे घुसे और चार या पांच मरीज थे उसको कतल करके भागे इससे कोई चाहे बेशाना बाघ मेटो तो जानता नहीं कोई लड़ाइयों में भी होता है वो भी लड़ाइयों में काफी स्पिटाव पर गोलियां चली है लेकिन स्तर से तो नहीं हो सकता था और भी सुनता तो आदमी उसको उसको खिड़की में से फेंक देते हैं जिससे सामान को फेंक लिया और तो तो मर ही जाएंगे वो वो तो आजकल की बात है ये जो इस्पिट की कल की बात है ये जो मैं आपको सुनाता हूँ वो शायद परसों की होगी कल के नहीं तो ऐसा आज तक चल रहा है इसमें शर्मिंदा होना किसको है सर झुकाना किसको है आपको मुझको जितने हम पढ़े हैं हिंदू उसको पीछे ऐसे मौके पर कहना कर तो वो भी कैसे हैं, वो वो भी है समझो, कहो उसका जवाब तो लेना है वहां जो होता है वो पश्चिम में पाकिस्तान में उसका जवाब हुकूमत कुछ बताना चाहता था बस हो गए